नोशो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर सिक्सटीन कार तो मैं कहता हूं किसी से भी मत होना क्योंकि एकाकार होने का मतलब मूर्छा के और कुछ भी नहीं हो सकता जब तक तुम्हें होश तब तक तुम एकाकार कैसे हो था? जब तुम बेहोश हो तभी हो सकते हो जब तक भी तुम्हें होश तब तक तुम अलग हो तुम एकाकार हो कैसे सकते इसलिए मूर्छित व्यक्ति के सिवाए एकाकार कोई कभी नहीं होता या निद्रा में होता प्रकृति से एकाकार हो है। तो मैं तो एकाकार होने के बिल्कुल विरोध में हूं तल्लीनता के बिल्कुल विरोध में मेरा कहना बिल्कुल उल्टा है मैं ये कहता हूँ वर्तमान के प्रति जागरूक होना एकाकार नहीं अवेयरनेस ऑफ द प्रजेंट आईडेंटिटी नहीं वो जो वर्तमान क्षण है हमारे पास से जो गुजर रहा है उसके प्रति पूरे जागरूक होना फिर इस वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होने में बहुत बार दिखाई पड़ता है कि भविष्य की बात है ये लेकिन हो सकता है समस्या वर्तमान में हो जैसे कि कल मुझे ट्रेन पकड़नी है लेकिन टिकट तो आज खरीदना है ट्रेन तो कल ही पकड़ूंगा आज कोई उपाय भी नहीं है पकड़ने का ट्रेन तो कल ही पकड़ूंगा ना आज तो कोई उपाय नहीं है लेकिन टिकट तो कल नहीं खरीदूंगा आज ही खरीदूंगा तो जब तुम कल ट्रेन पकड़ने के लिए और आज टिकट खरीदने के लिए सोच रहे हो तब वस्तुतः तुम वर्तमान समस्या के प्रति ही सोच रहे हो भविष्य के लिए नहीं भविष्य के लिए सोचने का तो मतलब ये होगा कि कल तुम्हें ट्रेन पकड़नी है और तुम आज बैठे हो तुमने ट्रेन पकड़ ली कल्पना में और तुम ट्रेन में चल पड़े हो तुम सोचेंगे एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा तो तुम भविष्य में चले गए दस मिले ना तुम वर्तमान समस्या तो आज है दस साल बाद की भी समस्या आज हो सकती है और अगर समस्या आज हो तो तुम्हें उसे आज वर्तमान का हिस्सा मान के ही जागना चाहिए वो है भी वर्तमान का हिस्सा भविष्य में हम अक्सर क्या करते हैं कि वर्तमान चूक ही जाता है ये समझ लो कि कल तुम्हें किसी मित्र से मिलना तो तय तो तुम्हें आज करना पड़ेगा कि कल फला जगह मिलूंगा ये तो आज की समस्या है लेकिन ये तो खत्म हो गई अब तुम कुर्सी पे बैठे हो मित्र से तुमने मिलना शुरू कर दिया जो कि मौजूद नहीं तो जो मित्र मौजूद नहीं है उससे तुम मिल तो नहीं सकते आज हाँ उससे मिलने में वर्तमान की जागरूकता खो जाएगी क्योंकि वो कल्पना में सो जाना है वो एक तरह का स्वप्न है तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान के प्रति जागर तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कल है ही नहीं ऐसा मैं कह रहा हूं आपका कुछ सोच गया है कि हमें जागरूक वर्तमान के ही प्रति चाहिए। लेकिन क्या इसके साथ आप ये भी कहेंगे कि जागरूक रहते रहने के साथ साथ हम भविष्य के बारे में चिंतन न करें उसको आप बिल्कुल एक्सक्लूड करना चाहेंगे क्या बिल्कुल बाहर उसका बहिष्कार करना चाहेंगे असल में मैं जीने पर मेरा जोर है चिंतन पर जोर ही नहीं और जी तो सिर्फ वर्तमान में सकते हैं भविष्य में तो जी नहीं सकते मेरा जोर है जीने पर से मेरा जोर है खाना खाने पर अब मुझसे कोई कहे कि हम भविष्य की रोटी खाएं तो आपका कोई इंकार तो मैं ये कहूंगा पहली तो बात ही भविष्य की रोटी खा नहीं सकते सिर्फ सपना देख सकते और सपने में जो बड़ा खतरा है वो ये है कि हो सकता है आज की रोटी चुक जाए जो बड़ा खतरा है सपने में वो ये है कि आप भविष्य की रोटी खाएं तो वर्तमान की रोटी कौन खाए और वर्तमान आपके लिए रुकता नहीं एक क्षण आप नहीं हो मौजूद तो भी भागा चला जा रहा है आप मौजूद हो तो भी भागा चला जा रहा है आप हो या नहीं इसलिए वर्तमान नहीं रुकता वर्तमान आपके लिए रुकते नहीं वो चला जा रहा है समय चला जा रहा है तो जिस क्षण में हम नहीं होते वो क्षण खाली निकल जाता है और अगर एक आदमी की चित्त की ऐसी आदत बन जाए की वो सदा भविष्य में जीने लगे तो समझना चाहिए वो पूरी जिंदगी ही चुक जाएगा उसको पता नहीं चलेगा जिंदगी कब आई हो कब चली गई क्योंकि जो नियम है वो तो नियम तो ये है कि मेरे हाथ में भी एक क्षण है और एक साथ दो क्षण मेरे हाथ में कभी भी नहीं होते जब भी होगा एक ही क्षण होगा तो जो ख्याल होना चाहिए कि महावीर समय का मतलब ही ये करते हैं समय का वो हिस्सा जो हमारे हाथ में होता है वो आखिरी टुकड़ा काल का जो हमारे हाथ में होता है उसका नाम समय और इसलिए सामायिक का मतलब वो उस क्षण में होना जो हमारे हाथ में समय का मतलब ये है कि मूमेंट का आखिरी टुकड़ा क्षण का वो अंतिम एटॉमिक हिस्सा जो हमारे हाथ में होता है जैसे हम वस्तुओं को तोड़े तो एटम आएगा अग्ण। अग्ण। हाँ और अगर हम काल को तोड़े टाइम को तोड़े तो समय आएगा क्षण आएगा क्षण का भी कितना आ, हाँ जो जो अंतिम हो जाए एटॉमिक, आणमिक हो जाए इसके आगे विभाजन ना हो सके ऐसा अविभाज्य जो क्षण का टुकड़ा हमारे हाथ में होता है वही हमारे हाथ में अच्छा और उसको चूकने में बाल भर की देरी गई वो चूक जाता है उसमें देरी नहीं लगती चूकने में क्योंकि वो तो भागी चला जा रहा है और अगर आप अनुपस्थित हैं तो वो भागा चला जा रहा है और हम अनुपस्थित निरंतर रहने की आदत बना लेते हैं तब धीरे धीरे वो आदत हमारे साथ होती है जब भी समय आता है वो निकल जाता है जब निकल जाता है तब हम उसके संबंध में सोचते हैं या जब वो नहीं आया होता तब सोचते हैं लेकिन जब वो होता है तब हम नहीं होते तो हमारा मेल कहां से हो एग्जिस्टेंस से अस्तित्व से यानी मनुष्य को तकलीफी क्या है मनुष्य की सारी कठिनाई क्या है एक ही कठिनाई कि उसका तालमेल अस्तित्व से नहीं हो पाता जो अस्तित्व है किसी न किसी तरकीब से वो उससे चूकता ही चला जाता है और ये चूक का जो सूत्र है वो अतीत में या भविष्य में होना है मैं नहीं कहता कि सोचे न सोचे मैं ये कह रहा हूं कि अगर अस्तित्व की कभी अनुभूति में जाना है सत्य को अगर कभी जानना है अगर आनंद को कभी अनुभव करना है तो तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि किसी भांति मन के को पेंडुल और भविष्य के छोरों पर घूमने से रोके और उसे ठहरा दें अभी। अभी डोलता है अतीत से भविष्य की तरफ जाता है चित्त भविष्य से अतीत की तरफ जाता है चित्त और इसका नियम जैसे घड़ी का पेंडुलम उत्तर बाय से दाएं गया फिर दाएं से बाएं गया जब घड़ी का पेंडुलम बाएं जा रहा है तब तुमको ख्याल भी नहीं हो सकता कि बाएं जाता हुआ पेंडुलम दाएं जाने की शक्ति अर्जित कर रहा है जब वो इधर गया तब उधर जाने में ही उसने उतनी ताकत इकट्ठी कर ली कि जिससे वो फिर उल्टा जाएगा दाएं जाता हुआ पेंडुलम फिर बाएं जाने की शक्ति अर्जित कर रहा है इसका बड़ा मजेदार मतलब इसका मतलब यह है कि जब हम एक दिशा में जा रहे होते हैं एक अति में तो हम अनिवार्य रूप से उसके विरोध में जाने की शक्ति अर्जित कर रहे होते हैं गाँव में कोई बच्चा रोटा हो तो उसकी माँ कहती है हंसता हो तो उससे कहती है कि ज्यादा मत हंसा नहीं तो वो रोने लगेगा वो बहुत गहरे सूत्र का कारण है अगर कोई बहुत हंसेगा तो फिर करेगा क्या आखिर में नहीं, आखिर केंडुलम हंसी की सीमा पर पहुंच जाएगा फिर लौटेगा तो फिर वो रोना शुरू करेगा मेरी बात समझ लो जल्दी में तुम दूसरे के चले जाओगे अति में यह हमारा चित्र डोलता है और जब तक हम अति में डोलते हैं समय की अतीत और भविष्य के बीच में तब तक वर्तमान निरंतर चूक जाता है एक सेकंड को पेंडुलम बाएं जाके भी ठहरता है फिर लौटती यात्रा शुरू होती दाए जाके एक सेकंड ठहरता है फिर लौटती यात्रा शुरू होती लेकिन मध्य में कभी भी नहीं ठहरता वो हमेशा यात्रा में पड़ता है या तो पेंडलोम इधर जाता है या उधर जाता है और मध्य में कभी भी नहीं होता होते ही नहीं मध्य में दिखाई पड़ता है लेकिन होता है कभी भी नहीं वो या तो बाएं जा रहा होता है या दाएं जा रहा होता है मध्य पड़ता है उसकी यात्रा में पर वो चूक जाता है कोई रास्ता है वो जो मैं कह रहा हूं तो साधारण व्यक्ति के पास साधारण व्यक्ति के चित्त की गति समय में होती रहती अतीत और भविष्य असाधारण व्यक्ति खड़ा हो जाता है मध्य और तब एक बिल्कुल ही नया अनुभव शुरू होता है तब उस समय का कोई भी हिस्सा उसके बिना जी नहीं निकल पाता क्योंकि वो सदा वहीं मौजूद है जहां से समय निकलता है वो उसी दरवाजे पर खड़ा है जिसमें वो दरवाजा है हवा वहां से आती जाती है मैं कभी इस कोने में होता हूं कभी उस कोने में होता हूं दरवाजे में कभी होते नहीं ज्यादा से ज्यादा एक कोने से दूसरे कोने पे जाते हवा का थोड़ा सा जो स्पर्श होता है वही मेरा अनुभव लेकिन मेरा ध्यान होता है आगे तो वो अनुभव भी मैं सचेतन नहीं ले पाता लेकिन एक आदमी द्वार पर ही खड़ा हो गया अब हवा का कोई भी ऐसा झोंका नहीं है जो बिना उसे छुए निकल जाए और चूंकि उसने द्वार पर ही खड़े होने का तय कर लिया है इसलिए वो पूरा उपस्थित है और हवा के प्रत्येक झोंके को पूरा जीता है यानी अब असंभव है की हवा उसको धोखा दे जाए अब तो वो वहीं खड़ा है जहाँ से हवा आती जाती है तो वर्तमान जो है मेरी दृष्टि में समय का हिस्सा ही नहीं है टाइम प्रोसेस का हिस्सा नहीं है मेरे हिसाब में तो पास्ट और फ्यूचर ये दो ही समय के हिस्से वर्तमान तो अस्तित्व का हिस्सा है समय का नहीं और जो व्यक्ति वर्तमान में खड़ा हो गया वो अस्तित्व में प्रवेश कर जाता उसको कोई ब्रह्म का है आत्मा का है सत्य का है जो नाम देना हो मोक्ष का है जो भी नाम देना हो तो ये जो मेरा जोर है वो उसके लिए तुम जो पूछते हुए रिलेवेंट है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सोचो कि नहीं सोचे मैं कह नहीं रहा मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें जीवन की इस गहराई को जानना है तो ये करना पड़ेगा और एक बार जिसने ये जाना उसके लिए ना अतीत का कोई अर्थ है न भविष्य कोई अर्थ ही नहीं क्योंकि इतनी बड़ी अर्थवत्ता उसके जीवन में प्रकट होती है इतनी परिपूर्णता से जीवन उसके पास आ गया होता है कि अब वो इन टुकड़ों में कल जीवंगा इसको सोचते नहीं अब अभी थोड़ा समझना चाहिए हम कैसे लोग अगर मेरा प्रेमी है कोई उससे मुझे मिलना है तो जब तक वो मुझे नहीं मिला मैं उसके बापस सोच रहा हूं तभी वो मुझे मिला नहीं वो जब वो मुझे मिल गया है तब मैं कुछ और सोचने लगा हूं कि मेरी चित्त की आदत है पूरी की पूरी कि मेरा चित्त का तो बनावट है ना तब मैं दूसरी बात सोचने लगा हूं जब वो मिल गया तब मैं दूसरी बात सोच रहा हूं जब वो चला गया है फिर तब मैं फिर उसका सोच रहा हूं कि वो लेकिन वो जब वो मुझे मिला यानी एक आदमी जब खाना नहीं खाया तब सोचता है खाना खाने और जब खाना खा रहा होता तब कुछ और बातें सोचता है खाने से उठ जाता है फिर सोचने लगता है खाने के बाबत और मजा यह था कि जब खाना खा रहा था तभी खाने में पूरी तरह अगर जी लिया होता तो ना तो आगे सोचने की जरूरत पड़ती ना पीछे सोचने की सोचने की जरूरत इसलिए पड़ती कि खाने का रसी नहीं मिल पाया जो रस मिल गया वो तो बात खत्म हो गई थी तो हम जीवन के रस से चूकते हैं इसलिए भविष्य और अतीत सोचते रहते और तुम जो कह रहे हो वो असल में भविष्य और की बात नहीं है ये तो ठीक है जीवन का लोक जो जहाँ जीवन हमारा संबंधित है जहां लोक व्यवस्था है जहां गड़ी के कांटे पे सब चल रहा है गाड़ियां दौड़ रही है हवाई जहाज चल रहे हैं कारें दौड़ रही है, है ड्यूटियां बदल रही है दफ्तर है दुकान है वो जो दुनिया है वो मनुष्य की बनाई हुई दुनिया और उस मनुष्य की बनाई हुई दुनिया है जो अतीत और भविष्य में जीता है ध्यान रखना हाँ। वो उस आदमी ने बनाई है जो अतीत और भविष्य में जीता है वो उस आदमी ने नहीं बनाया जो वर्तमान में जीता है तो नहीं क्या कहते आपको बोलते कलकत्ता से ट्रम्प को लाया आपका प्रोग्राम तो बता दो क्या प्रोग्राम दोस्तों तुम बात तो कलकत्ते का कलकत्ते से पूछ रहे हैं ट्रंक है ना है। नहीं तो कहना कलकत्ते का भी मेरा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं तो कोई अभी मेरा नहीं है लेकिन कौन पूछता है हिंदू पूछते है, तो क्या तो भविष्य में ही चिंतन करते हैं तो उनकी सारी व्यवस्था वैसी है उसमें तुमने जीना है उसमें तुम्हें जीना है तो उसमें जीने का इस तरह के व्यक्ति के लिए एक ही अर्थ होता है ऐसा नहीं कहता कि उसमें जिए ही मत कहाँ जाएंगे उसमें जीना पड़ेगा तो उसमें जीना पड़ने का मतलब इतने होता है जिसके चार बच्चे गुड्डा गुड्डी का विवाह कर रहे हैं और तुम भी उस कमरे में बैठे हो और तुम भी सम्मिलित हो गए और बच्चे तो बड़े हैं। गंभीर है सब तैयारियां चल रही है शादी की उनकी और उतनी गंभीर हैं जितने के बड़े बूढ़े असली शादियों में होते लेकिन तुम उसमें सम्मिलित हो गए और तुम भी उस कमरे में उन बच्चों के साथ खेल खेल रहे हो तुम भी उनकी दुल्हन को दूल्हे को सजाने में लग रहे हो तो जिस तरह तुम वहां सम्मिलित हो गए क्योंकि पूरे वक्त तुम्हें पता है कि खेल हो रहा है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ठीक इस भो व्यक्ति वर्तमान में जीने की साधना में उतरता है और कोई साधना ही नहीं दुनिया में और कोई साधना ही नहीं बाकी जिनको हम साधनाएं कहते हैं वो सिर्फ साधन है जो इस साधना तक पहुंचाते हैं और कुछ भी नहीं हो लेकिन साधन को लोग साधना समझ लेते हैं। साधना तो सिर्फ एक है कि वर्तमान में कैसे जिए बाकी साधन अनेक हो सकते हैं कि कैसे इस स्थिति तक आएं जहां कि वर्तमान में जीना हो जाए इस स्थिति में आ गया व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जगत में सम्मिलित होगा लेकिन उनका तो खेल से ज्यादा नहीं है इसलिए एक बहुत कीमत धारणा है इस मुल्क में विकसित हुई लीला की लीला का मतलब है खेल इसलिए हम कृष्ण के जीवन को कृष्ण चरित्र नहीं कहते कृष्ण लीला रामलीला लीला हैं अभी बड़े मजेदार में कहना चाहिए राम चरित्र नहीं लेकिन चरित्र नहीं कहते कहना गलत है और तो तुलसीदास की किताब का नाम थोड़ा गलत है रामचरित्र मानस ठीक नहीं तुलसी तो समझे नहीं लीला की बात को लीला और चरित्र में तो ज़माने भर का अंतर है चरित्र का मतलब होता है कि वो आदमी समझ रहा है कि ये बिल्कुल सच बात है जो हो रही है। लीला का मतलब होता है वो आदमी सिर्फ खेल में भागीदार है यानी इसका मतलब ये होता है अगर गहरे में समझो कि अभी रामलीला चल रही है दिल्ली में समझो तो वो जो राम इस रामलीला में राम का पाठ कर रहा है असली राम ने भी इससे ज्यादा नहीं किया लीला का मतलब ये होता है, हाँ यानी लीला का मतलब ये होता है कि अभी अभी जिस इस राम की लीला सीता खो जाएगी इस राम की जो आज नाटक में काम करेगा इसकी सीता खो जाएगी तो रात फिर शांति से सोया हुआ है। रोया है चिल्लाया है छाती पीटी है और हाय सीता चिल्लाया फिर शांत हो गया अगर राम की जिंदगी भी उनको लीला दिखाई पड़ी होगी तो इससे भिन्न नहीं रह सकती उसका मतलब क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक बड़े कन, बड़े प्लेटफॉर्म पर जिंदगी के वो खेल चला जहां पात्र बड़े थे जहां लंबा विस्तार था कथा का जो 10-20 साल चली लंबी 50 साल चली पाकि थी वो कथा थी वो लीला वर्तमान में जीने वाला जिएगा इन सारे लोगों के साथ जो वर्तमान में नहीं जीते तो एक लीला हो जाएगी तब वो भविष्य के लिए अगर उसे सोचना पड़ा तो सोचना पड़ने का मतलब यह कि वो कभी रसमग्ध तो उसमें होने वाला ही नहीं है सोचना इसी ढंग का हो सकता है कि कल तुम्हें रुपए देने हैं तो आज डांक से भेज दू रुपए तुम्हें कल ही मिलेंगे आज भी रुपए तुम्हें दे नहीं रहा हूं आज तो सिर्फ डाक से भेज रहा हूं लेकिन डांक चौबीस घंटा देगी पहुंचने में न तो आज मैं डांक में डाले दे रहा हूं लेकिन भविष्य में मेरा कोई रस नहीं रस मुक्त नहीं है उसमें मैं मुक्त तो वर्तमान में, और तब इसका मतलब यह होगा कि तब मैं ये जो डांत से तुम्हें रुपये भेज रहा हूं इस भेजने के कृत्य को मैं पूरा जीऊंगा वो जो आदमी कल की फिक्र में लगा हुआ वो हो सकता है कि एक लिफाफे की डांत दूसरे में बंद कर ये मुझसे नहीं हो सकेगा क्योंकि डांक में जब मैं भर रहा हूँ लिफाफे में रुपये तब मैं पूरी तरह वहां मौजूद भी तुम्हें रूपये कल मिलेंगे और उसका इंतजाम आज करना पड़ रहा है लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूं मैं वही हूं पूरा मेरा मतलब समझ रहे ना तो तुम्हें कल का इस अर्थ में सोचना जारी रखना पड़ेगा लेकिन वो रसमुग्ध चिंतन नहीं जिसमें तुम लीन नहीं होते हो जिसमें तुम कभी डूबते नहीं और वह तुम्हारा एक खेल का जगत है वो भी चिंता है उसमें कुछ अर्जन लेकिन वो खेल का जगत तभी होगा जब तुम खड़े हो जाओ नहीं तो वह खेल का जगत नहीं होगा वह असली मालूम पड़ेगा बहुत असली मालूम पड़ेगा सच तो ये है कि वर्तमान हमें उतना असली कभी मालूम नहीं पड़ता जितना भविष्य और अतीत मालूम पड़ते हैं वर्तमान का तुम्हें पता ही नहीं चलता असली तो कैसे मालूम पड़ेगा अतीत बहुत असली मालूम पड़ता है क्योंकि तो वह हो चुका ठोस सब चीजें रखनी वहां जो होना था वो हो चुका और भविष्य बहुत असली मालूम पड़ता है क्योंकि हमारी वासना हमसे कहती है कि ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये ठोस मालूम पड़ती है जबकि दोनों बिल्कुल झूठे हैं क्योंकि असली तब है ही नहीं कहीं और भविष्य भी अभी कहीं नहीं जो है बारीक रेखा वर्तमान की वो ऐसी चूकी जा रही जो कि असली तो इसको समझ इसको समझ पूर्वक देखने से जीवन में प्रयोग करने से धीरे धीरे धीरे धीरे वो जो पेंडुलम है वो कम कंपन करेगा फिर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होगा और कोई भी उपाय किया जा सकता है जिससे वो वर्तमान में थोड़े देर जीने लगे ध्यान इत्यादि का इतनी मतलब है आधा घंटा घंटे द्वार बंद करके कम से कम उस आधा घंटे में तुम वर्तमान में ही रहोगे इसका ही प्रयोग करना है साढ़े तीस घंटे जो तुम करते हो करना आधा घंटे के लिए द्वार बंद करके वर्तमान में ही होना अतीत को घुसने देना न जो हो वही होने देना सड़क से कार गुजरेगी आवाज आएगी उसे सुनना क्योंकि वो है पंखे का चलेगा उसकी आवाज आएगी उसे सुनना वो है एक बच्चा रोएगा उसे सुनना वो है तुम्हारे मन में विचार चलेंगे उन्हें जानना वो है सांस चलेगा और तो। क्या आपने जैसे कहा था स्वास्थ्य पर लगाना तो उसमें भी वो चित्र श्वास में नहीं रहता फिर भी इधर उधर जाता है तो उसको जाने देना है न न आप उसकी फिक्र ही ना करें आप तो पॉजिटिवली श्वास पर होने की फिक्र करें वो इधर उधर जाता है अगर आप उसका पता लगाने जाए तो आप और दूर चले जाएंगे उसकी फिक्र ही मत करें आप तो दो बातें जाने की श्वास पर है या नहीं, नहीं है तो श्वास पर ले आए है तो बात ठीक है जब कॉन्स्टिटेशन अवेयरनेस हो फिर वापस आप उसके साथ जाने की चिंता न करें और ना लड़ने की कोशिश करें उससे आप तो पॉजिटिवली इतना ख्याल रखें कि बस वो श्वास जो चल रही है उस पर है या बीच बीच में चूक जाएगा चूक होने फिर लौट आए फिर वापस आ गए चूकेगा वो बहुत चूकेगा वो तो एक दो सेकंड रहेगा और चूकेगा चूकेगा क्योंकि वो तो उसकी आदत जन्मों की है स्लिप करने की आदत हो उसकी वो कभी रहा ही नहीं वर्तमान में आप कहां भी उसको झंझेक्शन डाले जो उसका अनुभव ही नहीं hmm. तो वो तो किसी तरह खींच पान के आप लाएंगे एक सेकंड में रुका hmm. नहीं तो वो गया hmm. वो गया अपनी hmm. आदत वजह वो वापस वो बिल्कुल मैकेनिकल रूटीन है वो तो धीरे धीरे इनको जिनको जागरूकता हो जाती है अगर उनकी शरीर की ऊंचा होगी तो जागरूकता फिर भी जाती है हाँ बिल्कुल रहेगी वो तो मरने तक में रहती है मूर्छा होने देता इससे कोई फर्क नहीं वो तो कितना ही मूर्छित हो जाए तो मूर्छित है ये उन्हें पता रहेगा ये कॉन्शियसनेस उन्हें पूरी रहेगी कि सर मूर्छित है और मैं हाथ तो हिला नहीं सकता उठा नहीं सकता ये भी मूर्खित मैं मूर्छित हूं ये भी उनका होश रहेगा होश रहे वो रात सोएंगे तो भी मैं सोया हूं ये उन्हें पता है ये पूरे वक्त पता है यानी ये घटना भी उनकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है कि मैं सोया हुआ हूं इसीलिए तो वो मरते वक्त भी होश में रह सकेंगे कि मैं मर रहा हूं मैं मर रहा हूं ये मौत घट रही हो क्या बिल्कुल भी तो वो तो इसीलिए वो मौत का अनुभव हमें नहीं हो पाता हम बहुत बार मरे हैं हमें अनुभव नहीं हुआ उसका क्योंकि तो मरने के बहुत पहले हम मूचित हो गए मरने की घटना स्त्री कभी हम जान नहीं पाए मरे बहुत बार लेकिन करीब करीब क्लोरोफार्म की हालत में मरे और प्रकृति में पूरा इंसान क्या हुआ है प्रकृति में पूरा इंसान क्या हुआ है कि कोई भी ऐसी स्थिति जो आपके सहने के बाहर हो तत्काल आपके शरीर में वो, इस तरह के तत्व फेंक देती है कि आप मूर्छित हो जाए जैसे कोई भी बहुत दुख आ जाए वो मूर्छित हो गए वो दुख इतना था कि अगर मूर्छित न होता तो मर जाता वो दुख इतना था कि मौत आ जाती तो मौत से बचाने के लिए सब्सिट्यूट छित कर दिया शरीर ने उसको अब उसे पपे नहीं रहा दुख का अब वो तब तक, -तक होश में आएगा तब तक, तक दुख को समय कर और ध्यान का प्रयोग चलता रहे तो निद्रा में पता चलने लगता है कि नींद मूर्छा में पता चलता है मूर्छा है मृत्यु में पता चलता है मृत्यु और जब ये पता चलता तब उसका मतलब ये हुआ है कि मैं ना तो सोया कभी क्योंकि तो पता किससे चलता अगर मैं सो जाता न मैं कभी मूर्छित हुआ तो फिर जानता कौन अगर मैं मूर्छित हो जाता ना फिर मैं कभी मरा तो फिर जानता कौन अगर मैं मैं मर जाता तो फिर जानता कौन तो वो जो जानने का बोध है वही अमृत्व का अनुभव बन जाता है कि फिर मैं नहीं मरता पाऊ वो तो निरंतर हम प्रयोग करेंगे तो ही मृत्यु के क्षण तक यह हालत आप पाने वाली है वो तो मृत्यु का ख्यालियों में बेरोज कर देगा और उसको क्योंकि मृत्यु ना तो भविष्य में घटती ना अतीत में घटती मृत्यु की घटना वर्तमान में घटेगी जब भी घटेगी तब वर्तमान में होगी वो और आपके दिमाग की आदत जो है वो आधे पीछे की है इसलिए हो जाए उस आदत को थोड़ा समझ के प्रयोग करने चाहिए वो टूटेगी जरूर टूटे भाषा में कहेंगे तो शायद इस तरह कह सकती है कि मान जी हमारा कोई भी लक्ष्य हो जो हमें भविष्य में प्राप्त करना है चाहे उसको हम लीला समझा करने कुछ तो उसको तो हम अपनी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने लेंगे सिंह करने के और कॉन्शियस लेवल पर केवल वर्तमान में जो कुछ जाना है जागरूकता जो जागरूकता करनी है उससे कौन से टेक करना कोई वैज्ञानिक है क्योंकि जिस प्रोसेस पर वो लग लगा रहा है जिस क्रिया पर चल रहा है उसी पर लगा कि भविष्य में उसको क्या प्राप्त होगा नहीं वो तो भूलेगा नहीं तो प्रोसेस कर ही नहीं सकता वो तो वैज्ञानिक को भूलना ही पाता है नहीं तो यही भूल चूक हो जाएगी अभी वो तो भूलता है तभी पहुंच पाता है वो तो पूरा का पूरा जो कर रहा है उसमें ही मौजूद हो जाता उसके लिए कोई भविष्य नहीं कोई फल नहीं है कोई भविष्य नहीं कोई फल नहीं कोई अंत नहीं है जो हो रहा है वही चरम है उस होने से अंत भी निकलेगा लेकिन वो गौ बात है वो कोई बात नहीं तो ठीक है वो एक लक्ष्य तुम्हारे ख्याल में है वो तो डूब ही गया अब उसको बार बार ख्याल में क्यों रखना तुम एक काम में लगे हो एक खोज कर रहे हो वो तुम खोज में लगे हो तो तुम्हारे चित्त का हिस्सा हो ही गया अब उसे याद क्या रखना अब तो तुम काम नहीं लग जाओ पूरे और असल में हमें ख्याल में नहीं आता कि वो जो खोज का ख्याल है वो भी किसी क्षण में वर्तमान था वो उसको मैं भविष्य नहीं कहता समझे एक आदमी है वो कैंसर देखा किसी आदमी का और उसे उसे ख्याल आया कि कैंसर मिटाने के लिए क्या किया जाए वो खोज में लग गया ये कैंसर का दिखाई पड़ना है ये कैंसर कैसे मिटे इसका विचार इसकी खोज सब वर्तमान क्षण में घटी अब वो खोज में लग गया अब वो खोज में लगा हुआ है अब जो जो घटेगा वो वर्तमान में घटेगा जिस दिन फल भी आएगा वो भी वर्तमान में आएगा भविष्य में तो कुछ आ ही नहीं सकता सब आता आज लेकिन समझ लो कि एक आदमी कैंसर को देखा और उसने कहा कि मैं कैसे इसको दूर करूं और ये बात कैसे इसे दूर करूं बजाय किसी वर्तमान कृत्य में ले जाने के आंख बंद करके बैठ गया और सोशल मिला कि मैं सारी दुनिया का कैंसर ठीक कर दूंगा कहीं कोई बीमारी नहीं बचेगी और ऐसा कर दूंगा और ऐसा हो गया मन में कि अब सारी दुनिया ठीक हो रही आंख बंद करे बड़ा प्रश्न अब कोई कैंसर का बीमार नहीं तो ये आदमी भविष्य में चला गया तो वर्तमान से चूक गया इसीलिए ध्यान में रहे कि असल में एक्शन तो कभी भी फ्यूचर में हो नहीं सकता वो तो इम्पॉसिबिलिटी है एक्शन तो करना पड़ेगा वर्तमान में सिर्फ कल्पना हो सकती है भविष्य में और इसलिए ध्यान में कर्म उतना बाधा नहीं जितनी कल्पना बाधा हालांकि लोगों ने उल्टा समझ रखा है कर्म बाधी नहीं है ध्यान में लेकिन लोग ये समझते हैं कि सब काम कामधाम छोड़कर भागो तब ध्यान हो सके और मजे की बात है कि जो आदमी सब काम कामधाम छोड़कर भाग जाएगा वो कल्पना करेगा वो करेगा वो बैठा बैठा करेगा वो बैठा बैठा करेगा क्या जबकि कर्म बाधे नहीं एक जैन फकीर हुआ वो अपने बगीचे में मिट्टी खोद रहा है एक आदमी उसके पास गया और उसने उससे पूछा कि मैं फना फना फकीर से मिलने आया हूं वो कहां मिलेगी उसे पता नहीं कि ये आदमी है उसमें यही कोई माली है जो बगीचे में काम कर रहा है तो वो उतना तो बड़ा फकीर बगीचे में गड्ढा खो दे तो उस फकीर ने कहा कि वो तो मौजूद है फकीर ने कहा तो कि वो फकीर तो मौजूद है लेकिन तुम मौजूद हो कि नहीं उससे तो मिलना अभी हो लेकिन उस आदमी ने पूछा वो है कहा मैं उनसे तो मिलने आया हुआ तो उनसे मिला वो है कहां तो उसने कहा फिर तुम अभी खोजो। अगर मिल जाए तो मुझको भी बता देना। दें मैंने तुम अभी खोज कहा पूरे बगीचे में अगर तो मिल जाए मुझे बता दे वो आदमी पूरे बगीचे में खोज कहा है वो आदमी फिर भी गड्ढा खोद रहा है पीछे से किसी ने उसको बताया किसी दूसरे मालिने के वही उसने आके लौट के कहा कि आप भी कैसे आती आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं ही तो उसने फकीर ने कहा कि जब से हूं का पता चला तब से मैं का पता नहीं रहा है जब से इस बात का पता चला कि हूं तब से मैं खो गया और जब तक मैं का पता था तब तक हूँ सिर्फ वाक्य में लगाते थे उसका कुछ पता नहीं था कि वो क्या है होना क्या है खैर तुम आ गए बड़े जल्दी क्योंकि जो लोग खोजने निकलते हैं बड़ी देर से लौटते हैं फिर भी जल्दी आ गए तो ज्यादा चक्कर नहीं लगा उस तो तो आदमी ने पूछा कि बड़ा मुश्किल में पड़ गया मैं तो कुछ ध्यान के लिए पूछने आया था और तो गड्ढा पोच और मैंने तो सुना है कि सब क्रिया छोड़ देनी पड़ेगी तब ध्यान उपलब्ध होगा उस फकीर ने कहा कि तू फिर बैठ जा चुपचाप मैं कैसे गड्ढा खोदता हूँ ये देख वो थोड़ी देर बैठा रहा उसने कहा मैं कुछ समझा नहीं या सिर्फ गड्ढे ही खोद रहा हूँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि बस सिर्फ गड्ढे ही खोद रहा हूँ इधर ही समझ में आया ना और कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो ध्यान हो गया अगर मैं सिर्फ गड्ढा ही खोद रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा तो मैं वर्तमान में मौजूद हो गया एकाग्रता न हो गया न एकाग्रता बहुत और केवल आपको ही सुन रहा हूँ अगर तुम सिर्फ केवल मुझे सुन रहे हो सिर्फ केवल मुझे सुन रहे हो और साथ में तुम्हें पंखे की आवाज सड़क की कार का हार नहीं सुनाई पड़ रहा तो एकाग्रता होगी तब वो मूर्छ है और तब तुम मुझसे हिप्नोटाइज हो जाओगे तब तुम मुझे समझोगे कम प्रभावित ज्यादा होगे और जो जितना कम समझता उतना ज्यादा प्रभावित होता है ये ध्यान रखना क्यों प्रभावित होने के नियम अलग समझने के नियम बहुत अलग है अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा सिर्फ मुझे ही सुन रहे हो तुम्हारी पूरी चेतना का फोकस मुझ पर रुक गया तो तुम बेहोश हो जाओगे तुम हिमनेटाइज हो जाओगे तो तुम्हें जो भी मैं कहूंगा वो ठीक ही लगेगा और कर जाएगा क्योंकि तुम मुरछित हो ये तो एकाग्रता हुई लेकिन जागरूकता का मतलब ये है कि ये सब जो घटना है इस पक्षा वो सब घटना तुम ओपन एक हाल वो भी तुम्हें सुनाई पड़ता मैं बोल रहा हूं वो भी तुम्हें सुनाई पड़ तुम्हारे पैर में चिंटी काटेगी वो भी तुम्हें पता चलता है तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है वो भी तुम्हें पता चलता है तुम सिर्फ जागे हुए हो और जो भी उसके आसपास कर रहा है वो सब तुम्हें पता चलता है तुम बेहोश नहीं हो तो ये जागरूकता हुई और तुम्हें तो मैं समझूंगा कि तुम ज्यादा ठीक से समझ पाओगे जब मैं ये कहता हूं कि केवल सुन रहे हो तो उसका मतलब मेरा इन चीजों से विरोध नहीं जो और सुनाई पड़ रही है केवल सुन रहे होगा मेरा मतलब तुम कुछ और तो नहीं कर रहे फर्क मैं कर हूँ यानी हो सकता है कि तुम यहाँ बैठे दिखाई पड़ रहे हो लेकिन तुम मुझे सुन नहीं रहे तुम कहीं और चले गए हो तुम किसी दुकान पर कुछ खरीदारी कर रहे हो वो यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय तुम्हारे तुम किसी से झगड़ा कर रहे हो तुम कहीं और चले गए हो तब तुम जागरूक भी नहीं रहे तब तुम सपने में खो गए तीन स्थितियां हुई एक तो स्थिति हमारे चित्त की आमतौर से कुछ न कुछ करते रहने की वो एक तरह की ड्रीम स्टेट है एक स्थिति है एकाग्र होने की वो एक तरह की मूर्छा की दशा तंद्रा की दशा है स्वप्न नहीं है उसमें तंद्रा है और एक स्थिति पूरे जागे होने की ना तो तुम कहीं गए हो ना तुम किसी से बंधे हो तुम सिर्फ मौजूद हो अगर इस मकान में आग लगेगी तो तुम्हें पता चलेगी अगर कोई चिल्लाता हुआ गुजरेगा तो तुम जानो जरूरी नहीं है कि कोई चिल्लाता हुआ गुजरे तो तुम उसको सोचो सोचा कि तुम गए फिर सोचने की बात नहीं कह रहा हूं तुम सिर्फ जो भी इंप्रेशन जानो तरफ पढ़ रहे हैं सबके लिए ओपन उसमें एक इंप्रेशन मेरा भी पढ़ रहा है तुम उसके भी ओपन हो क्लोज नहीं हो एकाग्रता के लिए नहीं करता हूं मैं कहता हूं जागरूकता के लिए ओपननेस के लिए खुला हुआ मन जो लोग ही पृष्ठ पढ़ते हैं किसी किताब का और एकदम में याद हो जाता है या एक कोई क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल तो लिखते जाते हैं एकदम ऊपर दे देते हैं जैसे चार तुलसी जी के शिष्य करती हैं तो ये एकाग्रता है ये ओपननेस है माइंड की ना ओपननेस और ना एकाग्रता उसकी सब ट्रिक्स कुछ याद इतनी तेज हो है? न कुछ याददाश्त का मामला नहीं, नहीं है कोई याद कोई लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी नहीं कुछ फ्रेंच आ जाए फ्रेंच पढ़ते हैं तो वो वैसे बोल ठीक बोलते थे उस सब के रास्ते हैं। और जितना बुद्धि ही आठमी हो उतनी जल्दी सीख सकता है बुद्धिमान ले बुद्धिमान आदमी हो नहीं ये जान के आप रह होंगे कि बुद्धिमान आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि तो जितनी बुद्धि सचेतन होगी जितनी जागरूक होगी उतना उस बुद्धि का एक अनिवार्य हिस्सा होता है स्मरण करने से ज्यादा विस्मरण करना उस बुद्धि का हिस्सा हो जाएगा बोलने का क्योंकि उतनी ताजा रह सकती है बुद्धि जितनी जल्दी भूलने बोलना जो है वो का ज्यादा वजह स्मरण की स्मरण एक हिस्सा है लेकिन विस्मरण और भी बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा बुद्धिमान आदमी है उतनी जल्दी उसके चित्त से चीजें हट जाती हैं और चित्त फिर साफ हो जाता है फिर चीजों को पकड़ने के लिए वो सक्षम हो जाता है जितना बुद्धिमान आदमी जो चीज पकड़ लेता वो अटकी रह जाती वो हटती नहीं वहीं जड़ की तरह रोका रह जाता तो उस चित्त को जड़ बनाने की तरकीबें हैं उसकी याददाश्त ज्यादा दे सकती है मानना तो आमतौर पर यही गया कि बहुत बुद्धि बिल्कुल हा? ही गलत माना गया है बुद्धिमान आदमी में याददाश्त हो सकती है बिल्कुल दूसरी बात है इसको समझना चाहिए असल कठिनाई क्या है असल कठिनाई क्या है इसमें इतने बारीक फासले हैं ये इतनी गलत बात है कि याददाश्त अच्छी होने वाले आदमी को बुद्धिमान समझाया था वो तो हमारी सारी यूनिवर्सिटीज भी करती जिसकी याददाश्त अच्छी है वो गोल्ड मेडल लेके आता है उसका कारण बुद्धिमानी नहीं और इसलिए तो यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल जिंदगी में कभी बुद्धिमानी करते हुए दिखाई नहीं पड़ता आप ये जान के हैरान होंगे कि अब दुनिया भर के गोल्ड मेडलिस्टों का पता लगाया जा तो सब खो कहा जाते हैं वो जाते कहा यानी वो आदमी फिर जाते कहा कभी जिंदगी में उन्होंने कुछ बड़े काम किए ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता कभी नहीं दिखाई पड़ता उसका कारण यह कि उनकी स्मृति की परीक्षा हो गई थी बुद्धि की तो परीक्षा हुई नहीं थी कोई और बुद्धि की परीक्षा के अभी तक उपाय भी नहीं निकलता है। और बुद्धि बहुत अलग चीजें हैं बहुत अलग चीजें स्मृति का मतलब है किसी चीज को याददाश्त रखने की क्षमता समझने की क्षमता बहुत अलग बात है जो आदमी समझता है वो भी याद रखता है लेकिन एसेंस को याद रखता है सिर्फ इसेंशियल याद रखता है क्योंकि बुद्धि पर बोझ बढ़ाने की जरूरत नहीं एक आदमी पूरी रामायण पढ़ लेता है तो कचरे को याद करने नहीं बैठ जाता की सारी चौपाइयाद कर ले वो सिर्फ जो करता होगा बिल्कुल बुद्धिहीन है रामायण का जो सार है वो जैसे कि फूलों करोड़ फूलों से निकाल के हम थोड़ा सा इत्र निकाल लेते हैं और एक आदमी एक फूहे में लगा के कान में लगा लेता है हजार फिलो का सिर पर लेके नहीं चलता बुद्धिमान आदमी के पास सुगंध बच जाती है जो उसने जाना उसकी जो भी सार भूत है उसने निकल आता है बुद्धिहीन के पास ढेर कचरा होता है इकट्ठा कर लेता है और उसको कठिनाई होती है कुछ भी छोड़ने में वो डरता है डरता है इसलिए कि बुद्धिमान आदमी कुछ भी भूलने में डरता नहीं क्योंकि बुद्धि अपने पास है सब भी भूल जाए तो बुद्धि तो मेरे पास होगी एक बात का तो पक्का भरोसा है ना कि मैं जो भी पढ़ा लिखा सुना अगर वो सब भी भूल जाए तो भी मेरी बुद्धि तो मेरे पास रहेगी तब भी तो कोई समस्या मेरे सामने खड़ी होगी तो मैं उससे लड़ सकूंगा लेकिन बुद्धिहीन को डर होता है की मेरे पास अपनी बुद्धि तो कुछ है नहीं तो जो उत्तर मैंने तैयार किए वो भूलने जाने कल कोई ने सवाल पूछा तो उत्तर कहां से लाऊंगा तो बुद्धिहीन जो है वो स्मृति के द्वारा बुद्धिमत्ता की कमी पूरी करता है वो तो जो कमी पूरी कर रहा है पूरे वक्त वो कह रहा है ये भी याद कर लूं ये भी याद कर लू क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए और जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास अपनी कोई बुद्धि तो है नहीं कि मैं कुछ निकाल लूंगा तब तो यही करना पड़ेगा कि जो मैंने जाना है खोज के निकाल लूंगा आप <laughs> तो यही समझ रहे नहीं बिल्कुल आ गई और स्मृति जो है वो दो तरह से होती है एक तो स्मृति है जो जिसको तरकीबें है चीजों को कंडस्थ करने की चित्त के ऊपर उनकी रेखा किस तरह जोर से पड़ जाए इसके उपाय वो तो है उन उपायों को करने से बुद्धि है के तो ऊपर जोर से असर पड़ जाते हैं जो फिर भूलते नहीं एक दूसरी एक स्मृति बहुत और तरह की चीज है और वो स्मृति है जो समझ के पीछे छाया की तरह चलती है तरह आप किसी चीज को पूरा समझ लेते हैं बस बात खत्म हो गई नहीं कई देखा हमने जब पढ़ते थे स्टूडेंट्स थे कोई प्रिस्टोन ने पढ़ा है तो वैसे ही वो डेट करा दे हाँ, हाँ, करा दे सकते हैं करा दे सकते हैं कोई कठिनाई नहीं है बड़ी इसमें कोई कठिनाई नहीं है बड़ी लेकिन इससे बुद्धिमान है ऐसा समझ लेने की भूल में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है उस प्रश्न में एक बात भी उनकी समझ में ना आई हो, पूरा डिक्टेट कर तो सब्जेक्ट में नहीं थे हमारे साथ एक लड़ाई न कोई हो सकता है ये मैं नहीं कह रहा हूं बुद्धिमान भी लगता था वैसे क्योंकि मैथमेटिक्स तो बगैर नहीं रहते आई नहीं रहते न हमारी तकलीफ क्या है कि हम बुद्धिमान भी तो स्मृति की परीक्षाओं से समझते हैं ना कठिनाई जो है हमारी हमारी जो कठिनाई है वो ये है कि हम बुद्धिमान समझते कैसे अब तक बुद्धि की परीक्षा का तो उपाय नहीं हो पाया सब उपाय स्मृति की परीक्षा का है आप समझते कैसे हैं आप समझते हैं इसलिए वो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा सब दृष्टि में आगे होगा जो उत्तर आप नहीं दे सकते वो देगा जो पढ़ाया जाएगा वो उसे याद है वो बुद्धिमान है आपके पास और बुद्धिमानी का उपाय क्या है जांच का है लेकिन ये ट्रिप रिकॉर्ड है इसको आप बुद्धिमान नहीं कहेंगे हालांकि ये उतना एक्यूरेसी से रिकॉर्ड करता है जितना किसी मुनि के कोई से कभी नहीं कर सकते समझे ना? लेकिन ये इतने एक से रिकॉर्ड क्यों करता है ये रिकॉर्डिंग की एक व्यवस्था है और जिस तरह इस पर रिकॉर्ड हो रहा है उसी तरह ब्रेन सेल्स पे भी रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था यही है इसमें फर्क नहीं हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उन ब्रेन सेल्स पे भी वही केमिकल्स हैं जो इस रिकॉर्ड पर लगे हुए हैं और वही केमिकल्स रिकॉर्ड करते हैं। जितना जड़ बुद्धि आदमी होगा उसको तरकीबें भर सिखला दी जाए वो उतना रिकॉर्ड कर देगा उतना रिकॉर्ड कर देगा और ये भी जान के आप हैरान होंगे कि दुनिया के सब बुद्धिमान एक अर्थों में भुलक्कड़ होते हैं बहुत बुद्धिमान लोग हैं एक अर्थ में बड़े भुलक्कड़ होते हैं इस अर्थ में भुलक्कड़ होते हैं कि जो गैर जरूरी हो सकते वो कभी भी याद नहीं रख पाते एडिशन के संबंध में तो यहां तक मामला है कि वो एक हजार आविष्कार के अकेले आदमी ने वैसी बुद्धि कम लोगों को उपलब्ध होती है लेकिन स्मृति के मामले में इतना कमजोर था वजह से अभी उसने कागज पर कुछ लिख के रखा है तो उसके पूरे कमरे में कागज लिख के रखे रहते क्योंकि वो स्मृति तो उसकी थी नहीं जो ख्याल में आया वो उसने लिखा अब वो हजार कागज पड़े हैं कमरे में अब वो कागज कहाँ गया ये सवाल उठ गया तो वो भी उसे याद नहीं रखा तो उसकी पत्नी ने एक डायरी बनाई उसके लिए डायरी तो वो डायरी कहाँ रखाया वो बाथरूम में रखी है कि कोर्ट में रखी है किताबों में रख गई वो कहां है एक दिन सुबह बैठा है वो नाश्ते के लिए उसकी पत्नी ऐसा नाश्ता रख दे वो अपना काम कर रहा है तभी उसका एक मित्र आया मिलने सुन जैसा वो काम में लगा उसने नाश्ता कर लिया थाली साफ थाली करके बगल में रख दी थोड़ी देर बाद उसने वहां देखा कि थाली उठाकर देखी उसने अपने माफ करना जरा तुम देर से आया मैं नाश्ता कर चुके थाली तो खत्म हो गई थी उसने जाके माफ करना पाई तुम जरा देर से आया मैं कर <laughs> और उसके मित्र में गा के हद हो गई ये जो आदमी है इस आदमी के पास बहुत अद्भुत बुद्धि बुद्धि लेकिन इतनी तीव्र है और इतनी सजग है और इतने तलों पर काम कर रही है कि ये सब नाश्ता किया कि नहीं किया कि हुआ कि नहीं हुआ ये या वो ये सब सड़क सकता ये फोकस में ना रह जाए ठीक है ना अब ये सब सड़क ये यह यह है। हाँ, ने ने है। फोकस के बाहर गिर जाए फोकसिमा है बाहर गिर जाए अब आप देखते हैं फोटो प्लेट होती है कैमरा आप उतारते हैं तो फोटो प्लेट प्लेटे लेकिन फोटो प्लेट एक ही दफे में खराब हो जाता क्योंकि फोटो प्लेट की मेमोरी बहुत तगड़ी है जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया फोटो प्लेट ने आपका चेहरा पकड़ लिया पकड़ लिया अब खराब हो गए लेकिन दर्पण दर्पण के पास मेमोरी बिल्कुल नहीं है आप सामने आए बिल्कुल दिखाई पड़े आप गए बिल्कुल गए दर्पण फिर खाली हो गया इसलिए दर्पण के सामने दूसरा कोई आए तीसरा कोई आए हजार कोई आए दर्पण देखेगा फिर खाली हो जाए तो दर्पण ज्यादा इंटेलिजेंट है फोटो प्लेट से समझना मेरा साहब क्योंकि तो दर्पण जो है वो ज्यादा जीवंत है और फोटो प्लेट एक ही दफ्ते काम करती दर्पण तो फिर खत्म हो जाती है क्योंकि उसने जो पकड़ लिया उसको पकड़ लिए तो बुद्धिमान आदमी तो रोज इतना जानता चला जाता है इतना जानता चला जाता है कि तो उसे रोज हटा देना पड़ता बहुत सा और विस्मरण उसके लिए बड़ी सामर्थ्य होती क्योंकि वो जो भी जितना विस्मरण कर पाए उतनी नई दिशाओं में गति करता है विस्मरण ना कर पाए तो नई दिशाएं रुक जाती है लेकिन फिर भी ऐसे आदमी में एक तरह की सारभूत स्मृति होती सारभूत स्मृति बिल्कुल दूसरी बात है नॉन एसेंशियल छूट जाता उससे लेकिन जो भी एसेंशियल है चेतना के लिए वो सब संरक्षित होता है और भी एक मजे की बात है कि वो इसे कभी याद नहीं करता बुद्धिहीन और बुद्धिमान में स्मृति का जो फर्क होगा बुद्धिहीन याद करेगा तो स्मृति होगी चेष्टा करेगा तो स्मृति होगी बुद्धिमान समझेगा और बात खत्म हो जाएगी जो समझ में आ गया वो अनिवार्य रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का हिस्सा गया। हो गया वो इसका हिस्सा हो गया गांधी जी के पास एक सेक्रेटरी थे महादेव देसाई गांधी जी को देखते पत्र होते थे सब जवाब नहीं दे सकते तो पत्र लिखवाते महादे थे महादेव से वो जवाब दे देते थे पढ़ के सुना देते थे गांधी जी थे। तो कहते ठीक दस्तक कर देते वल्लभ भाई ने एक दिन उनसे कहा वल्लभ भाई ने उनको कहा कि बात तो ठीक नहीं है, है? आए नहीं कि आप जवाब न दें और महादेव जवाब दें एक पत्र आया है वाइस राय का और मतलब भाई ने कहा कि मैं नहीं पसंद करता कि वो जवाब लिख दे क्योंकि कई दफा ऐसा हो जाता है कि जो आपने कभी ना लिखा होता वो वो लिख दे लेकिन सुनने पर वो ठीक लगे और चला जाए लेकिन आपने कभी ना लिखा होता आप कुछ और ही लिखते ये हो सकते यानी गलत ना लगे सुनने पर और आप कहते हैं कि ठीक है लेकिन हो सकता है वो वही ना हो तो गांधी जी ने कहा कि पत्र अभी खोला नहीं पत्र खोला एक कापी महादेव को दी एक और अपने रखी महादेव का दूसरे कमरे में तुम जाके इसका उत्तर लिख रहा और एक गांधी जी ने उत्तर लिखा मतलब भाई बैठे हुए वो उत्तर लिख के आया महादेव का उत्तर पढ़ा गया गांधी जी का उत्तर पढ़ा गया वल्लभ भाई से गांधी जी ने पूछा किसका भेजते हो तो उन्होंने कहा कि महादेव का ज्यादा <laughs> आपके जैसा है वल्लभ ने कहा महादेव का ही ज्यादा आपके जैसा है आपका नहीं तो गांधी जी ने कहा कि महादेव निकट रहते इतना समझा है इतना समझ गया है कि कई दफ़ा मुझसे भूल हो जाए उससे भूल नहीं होती <laughs> मैं ही भूल कर जाता है। मगर वो भूल नहीं करता समझ गया पूरी बात कि आदमी क्या कहेगा इतना भीतर से जी लिया है कि इसलिए चिंता नहीं होती इसलिए मुझसे भूल हो जाती तो मेरी भूल मुझे महादेव से सुधरवा लेनी पड़ती अब ये, ये संभावना बिल्कुल है संभावना इसलिए है कि गांधी जी को और हजार काम भी गांधी जी कितना हजार काम बने माधव को कोई भी काम नहीं है गांधी जी को समझने एक काम है वो निकट रह के इंबाइव कर गया पूरी स्प्रिट को और हो सकता है कि खुद गांधी जी वो उत्तर न दे पाए जो कि गांधी जी को देना चाहिए मेरा मतलब है ना बिल्कुल एबसेट मालूम होता है क्योंकि गांधी जी जो उत्तर दें उनका ठीक होना चाहिए लेकिन ये हो सकता है और फिर मेरा अपना अनुभव बहुत अजीब है मेरा अपना अनुभव यह कि मैंने कभी कुछ याद नहीं किया याद करने की मेरी दुश्मनी ही है क्योंकि मैं कहता हूँ याद हमें करना उस चीज को पड़ता है जिसे हम समझते नहीं मैं इतने दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मेरे विद्यार्थियों को एक तकलीफ थी, थी निरंतर क्योंकि मैं नोट नहीं करने देखा था मैम को कहता कि नोट करने का मतलब ये है कि तुम समझ नहीं रहे और तो मेरे ऊपर जुल्म लगा रहा मैं तुम्हें समझाता हूँ फिर समझाऊंगा दस बार समझाने को राजी है तुम मुझसे कहते जाओ तुम नहीं समझे मैं समझाता चला जाऊंगा तुम जब कह दोगे समझ गया तब बात खत्म कर दूंगा लेकिन लिखने नहीं दूंगा क्योंकि लिखने का मतलब यह है कि तुम समझ का काम लिखने से लेना चाहते लिख क्यों रहो लिखने का मतलब यह होता है कि अभी हम समझ तो नहीं रहे लेकिन लिख लो याद कर लेंगे काम चल जाए समझ अगर विकसित हो तो समझ के साथ सारभूत स्मृति आती है लेकिन वो बिल्कुल बाई प्रोडक्ट और ये सब जो अवधान वगैरह के प्रयोग हैं ये सब तरकीब ट्रिक्स है ना, ना तो इनसे उस मनुष्य की बुद्धिमत्ता बढ़ती न उसकी चेतना विकसित होती है भारी पालन इतनी प्रशंसा है जिनका कोई कुछ भी नहीं लागू हम लोगों ने जो प्रेरण किया टेक्निक जाते हैं तो याद होने लगता है कि वो फिर संकेत निश्चित कर करने संकेत है संकेत संकेत शून्यता को तो वनवाई स्थान देते हैं नहीं बोले तो तो क्या शून्य की स्थिति में हो जाती है पागल फिर सतावधानी हो गए शून्य की स्थिति में होती है नहीं मेरा मतलब नहीं समझे शून्य की स्थिति में जो हो जाए वो सतावधानी होगा मदारी दिल करेगा ये अलग बात है नहीं नहीं नहीं असंभव है असंभव तक तो के ट्रिक को मदारी बने में बदलते न नहीं बदल ही नहीं सकते तुम सुनने को तो तुम बदल ही नहीं सकते किसी ट्रिक में सुन नहीं होते सिर्फ फोकस को केंद्रित कर लेते हैं कुछ भी नहीं होने वाला है यही स्थिति बता नहीं मैंने शताब्दर्म जब करते हैं इससे पहले क्या होता था बोले मैं यहाँ से अब पार्लियामेंट हाउस तक जाऊंगा वो नए बात में हुए थे और मुझे मालूम नहीं कि मेरे आस क्या हुआ हाँ ये हो जाएगा ये शून्य नहीं है ना यही तो मूर्छा है यही तो एकाग्रता है कंसंट्रेशन तो हाँ, मैं तुम्हें बताऊं ये जो कह रही ना ट्रिक की बात है जर्मनी में एक घोड़ा था जो सब सवालों के जवाब देता सारी दुनिया में प्रसिद्ध कुछ मिलते हैं मिल जाते थे तो उस घोड़े को तो उस घोड़े की तो भारी प्रसिद्धि थी यूरोप में जैसे आपने पूछा कि समय कितने बजे तो घोड़ा ऐसा टक पटक के दो फिर रुक के एक फिर रुक के तीन ऐसा नंबर गिना देगा रोड रोड को दिखाना पड़ेगा गो घोड़े को।, को दिखाना पड़ेगा गो भाई घोड़े को किताब का कौन सा प्रश्न है तो घोड़े को दिखाना पड़ेगा गो, घोड़े को प्रश्न बता देगा ऐसी बहुत सी बातें घोड़ा बताता तो बहुत प्रसिद्ध था बहुत प्रसिद्ध था और सारी ट्रिक घोड़ा चलवाने वाले में सारी ट्रिक जो थी वो घोड़ा चलवाने वाले में तो उसको सिखाया हुआ था वो घोड़े तो हाथ रखे रहता वो उसकी पीठ में इशारा कर जाता एक दो वो अंगूठे का इशारे की ट्रेनिंग थी उससे वो अंगूठा लगाता रहता है एक तो घोड़ा एक देता दो तो दो, दो पैमा वो ऐसा हाथ रखे रहता घोड़े बस सिर्फ बिल्कुल आहिस्ता तो आपको दिखाई भी पड़े वो सिर्फ उसको इशारा कर रहा वो उसकी ट्रेनिंग थी कुल जमा न घोड़े को नोट से मतलब न घोड़े को किसी चीज से मतलब तो वो सारी चीज के सिंबल्स हैं प्रतीक है ट्रिक्स है एक दूसरे को एसोसिएट करने की बात है और वो सारी टेक्निक ख्याल न जाए उसमें कोई मामला नहीं जाता तो वो मूर्छा जो आप कहते हैं करने पे वो किस प्रक्रिया से करते हैं निर्विचार होने की प्रक्रिया? न कुछ भी नहीं उसी चीज पे एकाग्र होना पड़ता है ना पूरा तो मूर्छा हो जाती है एकाग्र होना पड़ेगा ना ऐसी पहले क्या करते हैं हाँ वो सारी ट्रेनिंग एकाग्रता की किसी चीज पर एकाग्रता हाँ एकाग्रांत सरल होगा अवधान में तो ऐसा सिखाते है हमको सिखाने वाला नहीं उसने टेलीफोन नंबर याद अवधान करने को बोला छप्पन चौबीस तो सोलह भी मुझे याद है उसने बोला छप्पन या दुकान पड़ा था यात्रा करो छप्पन या छप्पन आ गया चौबीस तीर्थनगढ़ है चौबीस नंबर आएगा गया सोलह शांतिनाथ भगवान है तो सोलह नंबर जोड़ कभी भी तुम बोले याद सोना ऐसा करने को तो तो ट्रिक, ट्रिक है वो तो किताबों में आप दिए जाते हैं अमेरिकन लोग साथी हैं ना और तो मैं बोराई में आ जाती सब ट्रिक्स में तो ट्रिक बल्कि तो हमारा अजीब हालत है ना। साधु संन्यासी जिनसे ट्रिक्स की कम आशा होनी चाहिए और बिल्कुल बेमानी है उस आदमी को कोई लाभ नहीं हो रहा न देखने वालों को लाभ में क्या ट्रिक हो सकता है जैसे ही कोई किसी फिगर का क्यूब रूप निकालना उसमें तो फिक हो सकता है? हमारे फार्मूला शॉर्टकट फार्मूले शॉर्टकट फार्मूले हैं शॉर्टकट फार्मूले और अनकॉन्सियस फार्मूले भी हैं अब जैसे कि आपको बेहोश करके आपको एग्नोटाइज करके बेहोश कर दिया जाए और आपके अचेतन चित्त को सब रूप समझा दी जाए जैसे आपको बता दिया जाए कि 3,532 में पांच का गुणा करने से यह आएगा यह आपको बता दिया जाए अब आपको कुछ भी पता नहीं आपको कुछ भी पता नहीं आप होश में आ गए लेकिन इसका आप जवाब तत्काल दे देंगे आपको गुणागुना बुण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह आपके अचेतन चित्र में तैयार कंक्लूजन है पूरा का पूरा फिर कुछ लोग जैसा कि संक्रमण और दूसरे लोग जिनकी की प्रसिद्धि हुई इस सारे मामले में हमारे माइंड की जो वर्किंग जैसे छोटा बच्चा है छोटा बच्चा पढ़ता है गा गणेश का फिर वो गणेश को छोड़ देता फिर गा रह जाता अगर वो बार बार पढ़े हर चीज में गा गणेश का तो पढ़ ही नहीं पाए तो पंद्रह हो जाए तो वो गणेश छूट जाता है गा रह जाता है फिर छोटा बच्चा पढ़ता आ छोटा आ बा छोटा बा अब लेकिन बाद में ऐसा नहीं पढ़ता पढ़ता है अब आ और बा को अलग नहीं पढ़ता अब पढ़ता है आपने ख्याल नहीं किया होगा कि आप पूरी लाइन में सारे शब्द थोड़ी पढ़ते शब्द का सिर्फ शुरू का हिस्सा पढ़ते बाकी हिस्से तो सिर्फ निकल जाते हैं और इसीलिए प्रूफ रीडिंग वालों को पता चलती हैं भूलें जो कि उसको कभी पता नहीं चली थी क्योंकि प्रूफ रीडिंग में भी वो वही करता है वो उसने देखा कि लिखा है लग्जरी तो लग्ज पढ़ा और बाकी तो बाकी तो सिर्फ माइंड जोड़ता है बाकी वो पढ़ता नहीं वो सिर्फ पढ़ा फिर आप पूरे सेंटेंस पढ़ते हैं पूरे सेंटेंस जैसे और बा अब पढ़ के पूरा सेंटेंस इकट्ठा पढ़ते हैं और इसकी जब थोड़ी व्यवस्था की जाए तो आप और शीघ्रता से पहुंच सकते हैं और ये जो जिनने इस तरह के कितने भी गणित के सवाल जो कि घंटा आधा घंटा दो घंटा तीन घंटा लग जाए बोर्ड पर करने में और वो सीधा कर दे बिना उंगलियों को हिलाए उसकी चेतना उसका चित्त बड़ी तीव्रता से काम कर रहा है और काम करने की व्यवस्था है किसी में जनजात हो सकती है किसी को ट्रेनिंग से भी लाई जा सकती है उसको बहुत पसंद है मजे की बात जो है वो ये है कि इस सब का अध्यात्म से कोई वेला भर संबंध नहीं ये स्मृति है या बुद्धि क्या ये सब स्मृति है सब स्मृति है बुद्धि नहीं मैंने अच्छा ऐसा समझा कि ध्यान में सबसे बड़ा बाधक ही कंसनट्रेशन ये तो ठीक समझे तो जहां भी हमारा कंसंट्रेशन हुआ नहीं ध्यान गया जागरूकता सब तरफ से गई नहीं और एक तरफ आई बिल्कुल ठीक ख्याल न आ गया तो मैं ऐसा ही समझ पाया कि अगर दो स्थितियों को हम बचा सकते हैं एक तो सुप्ति होने दे लगे बस्त और दूसरा केंद्रीयकरण कंसंट्रेट न होने ध्यान स्वयं ही जागरूकता बिल्कुल ठीक ख्याल ना यही मैं कह रहा हूं निरंतर अच्छी दो बातें हो जाए तो तुम और कहीं जाए नहीं सबसे ध्यान में चले ही जाओगे कोई उपाय ही नहीं है सारी प्रक्रिया हमारी कंसल्टेशन से ही चल रही है विचार और उसमें दूसरी तरफ प्रमाद हो जाना आवश्यक है एक तरफ केंद्रीय घोषित का श्लोक है जो अर्थिक में रहकर युग में रहता हुआ कर्म कर सभी जांच और एक के और भविष्य के अंदर पूरी तरह से अभ्यापी चाहिए लेकिन आज का जो इस वक्त कुछ क्षण है विवर्तमान और इसका जो अगला क्षण है उनको तो भविष्य है और एक क्षण के बाद आज का क्षण भविष्य रहा है तो यदि हम इस क्षण के अंदर वर्तमान के अंदर जागरूक रहें लेकिन नागरिक क्षण के अंदर जागरूकता दूसरी तरह के उसको बहिष्कार करें जो उसको विचार के लिए ना अब इस क्षण के वर्तमान के अंदर रहना है उनको भविष्य केंद्र से कोई काम नहीं ना किसी अनुदान कोई काम तो अगले क्षण का हम लोग विचार न करें इसी क्षण का विचार करें इसी क्षण नहीं तो ऐसा समझ नहीं हो सकता की एक क्षण के बाद जो अगला भी कुछ, कुछ कांटेक्ट होगा वह आज से निकल जाएगा तो वो भी है कहाँ वो है नहीं, है। अभी तो है तो ही तो तो नहीं ना क्षण के और ये क्षण गुजरा कि वो क्षण वर्तमान बन जाएगा तब तुम कांटेक्ट कर लेना पूरा कॉन्टेक्ट तो तभी करोगे ना अवेयरनेस वो, वो तो जब भी आएगा तब वर्तमान होकर आएगा और तो कोई उपाय नहीं बच के निकल जाने के उसके यानी आपके घर के सामने ही से निकलेगा और कोई रास्ते नहीं है पीछे का यहां से कि भविष्य का क्षण निकल जाए भविष्य के प्रत्येक क्षण को वर्तमान होना ही पड़ेगा और आप वर्तमान में जागरूक हो अब आपको चिंता ही नहीं है समय का कोई क्षण आपसे बिना पूछे नहीं निकल सकता हाँ, इससे उल्टा हो सकता है कि आप भविष्य के प्रति चिंतित हो तो वर्तमान का क्षण नहीं कर सकता आपको पता नहीं चलेगा आपके हाथ में आना ही पड़ेगा उसे और आप जागरूक हो इसलिए किसी ने पूछा एक, एक सूफी फकीर हुआ है बायजीत बायजीत से किसी ने पूछा कि देर करूं, तो कितनी देर ध्यान करो तो बायजीत ने कहा कितनी देर पागू तेरे पास कितनी देर है ये तू मुझे बता दे तो तो मैं तुझे बताऊं सजा मैं समझा नहीं तो बाजी ने कहा एक क्षण से ज्यादा तेरे पास है कहां तू तो बस एक क्षण ध्यान कर बाकी की फिक्र छोड़ तो एक क्षण ध्यान करना सीख गया तो बात खत्म हो गई दो क्षण तो तेरे पास इकट्ठे कभी होते ही नहीं कि तो तो तो दो क्षण तो ध्यान करना पड़ता तू ध्यानस्थ हुआ एक क्षण अब जो भी क्षण तेरे पास आया तू ध्यानस्थ है तू तो एक ही क्षण का तो सवाल सच है ये बात एक क्षण भी कोई जागना सीढ़ जाए तो अनंत काल के लिए जाग गया क्योंकि क्षण के बिना अनंत काल भी तो गुजर नहीं सकता और वो तो अभी जो हम ये सारी बातें कहते हैं आने वाला क्षण जाने वाला क्षण ये सब हमारी तभी तक बातें जब तक हम जागे नहीं जिस दिन हम जागे उस दिन टाइम इवोपरेट हो जाता है ना कोई आने वाला क्षण ना कोई जाने वाला क्षण जो है वो वर्तमान ही वो तो हमारी जो सारी अभी अभी जो हम हमको जो सोचने का अभी हमारा सिलसिला है ना तो मैं अंदाज नहीं है छोटी इल्ली चलती है समझो एक पत्ते पर तो तुम्हें शायद पता ही नहीं होगा कि इली को लगता है कि पत्ता दोनों तरफ से उसके पीछे जा रहा है जैसा कि तुमको ट्रेन में लगता है तुम तो ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन खड़ी थी। और बगल की ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया एक छोटे तो तुम चौक जाते हो कहीं मेरी ट्रेन तो नहीं चल रही समझ लो इस तरफ का प्लेटफॉर्म होगी नहीं, नहीं देखने को यह दरवाजे बंद है हैं इस तरफ का प्लेटफार्म देख के तुम पक्का कर लेते हो अपनी गाड़ी नहीं चली क्योंकि तो प्लेटफार्म वहीं खड़ा हुआ है लेकिन अगर उस चलती गाड़ी में सुनो आयसीन कहा करता था कि अगर अंतरिक्ष में दो यान चलता है जहां की दोनों तरफ सुनने थे थे। हाँ दोनों तरफ शून्य है और एक यान चल पड़ा तो दूसरे यान वाले को लगेगा कि मैं भी चल पड़ा लेकिन वो कैसे जांच करे कि मैं नहीं चला? क्या उपाय है उसके पास जांच करने क्योंकि तो न कोई दरख्त खड़ा हुआ है न कोई प्लेटफॉर्म है न कोई है न कोई है शून्य है दोनों तरफ उसे कैसे पता चले कि मैं नहीं चल पड़ा हूं बगल वाला चला है मतलब एक इली चलती है पत्ते पर तो उसे लगता है कि दोनों तरफ पत्ता पीछे तरक रहा है और इली को कैसे पता चलेगा ऐसा नहीं हो रहा है इल्ली को उपाय क्या है वो लौट के भी देखे तब भी पत्ता पीछे तरक जाता हुआ मालूम पड़ेगा इल्ली जब भी चलेगी तो इल्ली को कैसे पक्का पता चले कि इल्ली चल रही है कि पत्ता दोनों तरफ पीछे जा रहा है जिन लोगों ने खोजबीन की है इल्लियों के बाबत उनका कहना है कि इली को कभी पता नहीं चल बहुत खोजबीन स्तर हुई है ना ये छोटी लंबी इल्लियां सीधी चलने वाली पत्ते पर सब्जी में चलने वाली उसको पता नहीं, नहीं चलता वो वन डायमेंशनल है बस सीधी चली जाती है और दोनों तरफ से पत्ता पीछे चला जाता है अब इल्ली को कैसे पता चले कि मैं चली पत्ता पीछे सड़क गया तो इल्ली को तो ऐसी मालूम पड़ता है कि चीजें पीछे सड़क जो लोग टाइम के बाबत बहुत खोजबीन करते हैं उनके हमको बहुत दूसरे हैं ये हमको लगता है कि एक क्षण गया और दूसरा आया और तीसरा आया और चौथा आया और पांचवा आया और ये गया और वो आया लेकिन जो वर्तमान में खड़ा हो जाता है वो अचानक पाता है वो अचानक पाता है कि समय तो वहीं के वहीं खड़ा मैं चल हूं जो, जो, जो बुनियादी फर्क पड़ता है वो ये पता चलता है समय तो जहां के तहां समय जाएगा था ये कभी आपने सोचा नहीं जब आपने सोचा नहीं कि अगर समय जाएगा तो जाएगा कहां आप कहते हैं कि कल अतीत में चला गया अतीत यानी कहा कहीं सुरक्षित कहीं रखा हुआ है जाके कोई जगह है अगर कहीं कोई जगह है तब तो हम किसी किस दिन दरवाजा खोल लेंगे और वापस पहुंच जाएंगे तुम जिस दिन जन्मे थे हम उस दिन को पकड़ लेंगे तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि फिर दोनों घटनाएं तुम अभी मौजूद हो तुम जन्म रहे हो अगर हमने उस घटना को पकड़ लिया उस जगह जाके तो तुम जन्म रहे हो और तुम अभी मौजूद हो ये दोनों बातें कैसी हो सकती तब तो एक आदमी मर रहा है और पैदा हो रहा है ये दोनों एक साथ पकड़ी जा सकती हूं किसी कमरे में अगर अतीत जाके इकट्ठा हो जाता हो तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पर भविष्य आता कहां से आखिर चीजें आने के लिए कहीं से चाहिए न अगर कोई चीज आ रही है तो आने जाने की धारणा नहीं हमारे डायमेंशन की वजह से सच बात बिल्कुल उल्टी है सच बात यह है कि हम गतिमान हैं और चीजें तो उठिर हैं अपनी जगह हम गतिमान और हम वन, वन डायमेंशनल हैं। हम पीछे नहीं लौट पाते हैं। जैसे कि एक आदमी की गर्दन जाम हो और पीछे लौट कर ना देख सकता हो ऐसा मनुष्य का बींग है कि वो पीछे नहीं लौट पाता और आगे भी नहीं जा पाता मैं जहां होता वहीं देख पाता उतनी देख पाता फोकस उतने आगे बढ़ता इस बात की पूरी संभावना है कि कोई व्यक्ति इस फोकस के ऊपर हो जाए और वो उन चीजों को देख सके जो अभी नहीं हुई है त्रिकालज्ञ का मतलब ये होता है, है त्रिकालज्ञ का मतलब ही सिर्फ इतना होता है एक आदमी टाइम के बाहर चला जाए तो उन चीजों को देख सके जो अभी होंगी उन लोगों के लिए जिनका फोकस अभी वहां नहीं पड़ा है समझ लो मैं एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ और आप झाड़ ऊपर बैठे हुए एक रास्ता है उस पे एक बैलगाड़ी आ रही वो मुझे दिखाई नहीं पड़ती झाड़ के ऊपर वाला बैठा वो आदमी कहता है एक बैलगाड़ी आ रही मैं कहता हूं अभी तो कोई बैलगाड़ी नहीं भविष्य में ये तो दिखाई पड़ती नहीं उसके लिए वो वर्तमान है, वर्तमान है। उस ऊंचाई पर खड़े होकर देख रहा है जहां बैलगाड़ी आ चुकी है उससे भी बड़े वृक्ष पे एक आदमी हो सकता है जिसको और पहले बैलगाड़ी आ चुकी फिर मेरे सामने बैलगाड़ी आएगी तब मैं कहूंगा वर्तमान हुआ फिर बैलगाड़ी चली जाएगी मैं कहूंगा अतीत हो गया झाड़ वाला तो अभी नहीं गई अभी है अभी मुझे दिखाई पड़ती है और सर झाड़ वाले को अभी भी दिखाई पड़ती है असल में टाइम के साथ अगर थोड़े प्रयोग किए जाए तो बड़े अद्भुत अनुभव होते हैं बहुत हैरानी के बड़ा हैरानी का अनुभव तो ये होता है कि टाइम नहीं चलता हम चलते हैं और हमारा फोकस लिमिटेड है जैसे ये कमरा है और एक आदमी के पास एक दूरबीन वो उस कोने से चलना शुरू करता है उसको दूरबीन पर आप नंबर एक बैठे हुए दिखाई पड़ते वो कहता वर्तमान आ गया लेकिन शांति बाबू भविष्य में फिर वो और आगे बढ़ा उसकी दूरबीन पहला व्यक्ति गया वो कहे अतीत में चला गया शांति बाबू आ गए फोकस में वो कहता वर्तमान आ थोड़ी देर में शांति बाबू विदा हो जाएंगे आगे बढ़ते चला आएगा उस पूरे कमरे से वो गुजर जाएगा और वो कहेगा कुछ चीजें गई कुछ चीजें आती रही कुछ चीजें थी लेकिन उस आदमी ने दूरबीन पटक दिए तोड़ दी और उसने चारों तरफ देखा कमरा पूरा का पूरा उसे दिखाई पड़ा तो उसने कहा तो बड़ी हैरानी की बात जिसको हम कहते थे चला गया वो भी है जिसको हम कहते थे होने वाला है वो भी है। जिसको हम कहते थे है वो भी है क्योंकि तो अब तो सब है अब उसको पूरा कमरा युगपथ दिखाई पड़ रहा है तो असल में चेतना के जिस जैसे स्थल है हमारा माइंड एक फोकसड है जिसमें से हम देखते हैं छेद छोटा सा दूसरी बात कुछ आता कुछ जाता नहीं कुछ आता कुछ जाता नहीं हम जा रहे अस्तित्व तो वहीं के वहीं खड़ा है हम चक्कर लगा रहे और जो हमें दिखाई पड़ता है वो वर्तमान बन जाता है और अगर हम वर्तमान पर हम खड़े हो जाएं, तो हमारे खड़े होने का एक ही रास्ता है कि हम वर्तमान पर खड़े हो जाए भविष्य पर तो हम खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो अभी आया नहीं उसमें खड़े कैसे होंगे हम कहेंगे हम कल खड़े होंगे जब वो आ जाएगा अतीत के हम खड़े स्टेडिस्टिक सारी चीजें खड़ी वो हमारे चलने की वजह से भ्रम पैदा हो रहा था कि सारी चीजें चल रही और ध्यान में रहे हम इस तरफ जा रहे हैं तो टाइम हमें इस तरफ जाता हुआ मालूम पड़ रहा है जैसे आदमी दौड़ रहा है और बगल का मकान उसे भागता हुआ मालूम पड़ रहा है पीछे की तरफ वो आदमी खड़ा हो गया और मकान भी खड़ा हो गया वो आदमी कहेगा बड़े हैरानी की बात मैं खड़ा हुआ तो मकान खड़ा हो गया सच बात यह की मकान पहले ही खड़ा आप ही सिर्फ भाग रहे थे आपके भागने की वजह से उल्टी गति पैदा हो गई थी दोनों तरफ भागने की जो कि सिर्फ उल्लू जरी थी और शंकर या इस तरह के सारे लोग जो टाइम के बिल्कुल खिलाफ है जो कहते हैं कि समय सबसे बड़ा भ्रम और इसलिए एक बात कभी ख्याल में नहीं आई होगी जिन लोगों को भी मोक्ष आत्मा परमात्मा इस दिशा में कुछ भी गति हुई है वो एक शर्त जरूर रखेंगे वो कहेंगे कालातीत समय के बाहर चाहे वो मोक्ष हो चाहे ब्रह्म हो चाहे आत्मा हो, वो काल के बाहर होंगे और हमारा सब अनुभव काल के भीतर अरे बड़ी देर लगा दी बच्चों नहीं हम तो बड़ी देर सराह निकले शांति बाबू कहा कि जल्दी आती आए बच्ची कैसी तबियत है निकल आए थे हाँ। आपको तो बड़ी देर लगाया मैं शांति बाबू चार बजे नहीं पर आप कहते हैं अभी आ जाऊं तो मैंने देखिए तो आप सीधा करवाइए क्योंकि साधु के पास ही अगर खाली हाथ ना जाए तो फिर कहा जाए मुझे लम्बे हो गया तो क्या हो गया तो लम्बे के तरीब में तो उठ ही नहीं सकता कहीं तो मैं जरूर आता बताया मुझे दे दे हुआ आप, आप आए और मैं आपसे मिलने मुझे बताया जाता है तो तो कि आप नहीं लेटे तो हुए हाँ बिल्कुल लेटा हुआ सर उठ ही नहीं सकता पंद्रह करीब लेटा बारह तारीख से हो बारह सितम्बर बिल्कुल यानी आप कहते हैं श्वास पर ध्यान करें तो मन शांत हो जाता है इसका वाइफ हाँ, मन शांत हो जाए तो भी छोड़ तो तो सीखने लगता है।, तो है ये भी बात बिल्कुल असल में असल में दो छोर है कहीं से भी चले दूसरे पर पहुंचाते हैं और इसलिए श्वास पर ध्यान रखने को जापान में बच्चों को वो बचपन से बहुत बढ़िया बात सिखाते हैं वो किसी बच्चे को नहीं कहते कि प्रोट वो कहते हैं जब क्रोध हो तब तू जोर से श्वास और अगर जोर से श्वास लो तो साथ में क्रोध नहीं कर सकते यह असंभावना है एक रिदम हो श्वास में तो फिर क्रोध नहीं कर सकते उसका तो जो लय है वो टूटनी चाहिए तो बड़ी होशियारी की बात है यानी वो नहीं टूटेगी तो क्रोध नहीं कर सकोगे क्रोध ना करो तो वो नहीं टूटेगी और हमारे पूरा शरीर और मन कोई ऐसी बहुत अलग अलग चीजें नहीं है एक ही चीज जैसे और गहरे में प्रवेश कर गई है तो कहीं से भी शुरू करो अगर श्वास से शुरू करो तो मन शांत होगा अगर मन शांत हो जाए तो श्वास पर ध्यान चलाता है मन की शांत अवस्था में सिवाय श्वास के और कुछ दिखाई ही नहीं पाता बस वही एक रिदिन रह जाता क्योंकि वो हमारे जीवन की निकटतम पर आपने मुझे फिर शंका में डाल दिया कि अलावा स्वास्थ्य कुछ दिखाई नहीं देता ऐसा तो नहीं आप जागरूकता की बात कहती उसमें तो ये कि सब कुछ ही दिखाई दे दिखाई देने का मेरा मतलब नहीं समझे तुम मेरा केंद्रीकरण जाए है तो, तो दूसरी तरफ केंद्रीकरण के, के, के लिए के लिए नहीं कर रहा हूँ जैसी तुम शांत होंगे तो तुम्हारे निकटतम चेतना के जो गतिविधि है जो मूवमेंट है वो श्वास का है फिर तो सब मूवमेंट दूर है फिर तो सब फासले पर है निकटतम मूवमेंट जो है वो श्वास का है और वो तो हम इतने उलझे हुए हैं बाहर के हमें श्वास का मूवमेंट पता नहीं चलता जैसे हम शांत होंगे वो मूवमेंट पता चलेगा और वो मूवमेंट भी अपने में इतना है कि जब पता चलेगा तो वही तो तुम्हें घेर लेगा एकाग्र नहीं वही तुम्हें घेर लेगा और सब इतना दूर मालूम होगा इतना दूर सिर्फ तुम्हारे बीच और सड़क पर बजने वाले हार के बीच मीलों का फासला है वो फासला इसलिए पैदा हो जाएगा कि तुम अपने भीतर इतने चले गए हो कि वहां से वो सड़क तो बहुत दूर पड़ गई वहां से तो निकटतम जो ध्वनियों का जगत है वो स्वास्थ्य रह जाती है और वहीं अगर ध्यान बना रहा बना रहा तो एक दुन वहां से भी उछड़ जाता है एकदम और वो जंप वो आखिरी बिंदु है जिसका हमें बोध रहता है उस पर से भी बोध अचानक उछड़ जाएगा अचानक तुम पाओगे बाहर नहीं गए तुम श्वास हाँ। का बोध भी विदा हो गया आप विस्फोट रहते हैं इसे विस्फोट कहूंगा मन जब तक शांत है तब तक श्वास दिखाई पड़ेगी और मन शून्य हुआ कि श्वास दी गई फिर जो रह जाता उसे शब्द में कहने का कोई उपाय नहीं श्वास आखिरी पड़ा है यानी जहां तक हिसाब किताब रख सकते हो उसके बाद हिसाब किताब गया उसके बाद अचानक तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि बिल्कुल मर गए और पहला अनुभव करीब करीब ऐसे ही होगा कि जैसे समाप्ति होगा क्योंकि तो हमारे जीवन का बहुत स्वास्थ्य बना हुआ है वो विस्फोट की घटना है वो एक्सप्लोशन है उसका साधन एकमात्र यही है कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखते साधन और भी है हाँ लेकिन कोई भी साधन से फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये सरलतम मेरे ख्याल में है सरलतम अचल कि मेरे बच्चे ने एक बड़ा कुछ प्रश्न किया पता नहीं किस तरह बताओ ये बताइए चार वर्ष का बच्चा है मंदिर गया वो कहता है बदलाव पापा भगवान क्या होता है मैंने उससे कहा बड़े हो जाओगे तब कुछ तो नहीं अभी समझ सम्छ सकता हूँ आप बतलाए कि उसको कोई उत्तर दिया जाता झूठ तो, तो बोली दे उत्तर तो दे ही देखने <laughs> तो बड़े हो जाओगे तब समझ जाओगे कौन बड़ा होगे समझ गया ये तो पता लगा होगा <laughs> मैंने कहा उत्तर तो बतलाऊंगा अगर कुछ समझाया जा तो ये बात गलत ही है कि कुछ बड़े हो गए जान ले क्योंकि जानने से बड़े होने का क्या है वो बच्चा ठीक है <laughs> क्योंकि बड़े बहुत तो है सब हम चारों तरफ तो होने से कौन जान लेता बड़े होने से कौन जान लेता दूसरा तुम कहते हो कि सोच के बताऊंगा वो भी बिल्कुल क्योंकि सोच के अब तक कौन बता सकता है नहीं मल इस मैं कह कहकर ना कि आपसे पूछकर बतला दूंगा नहीं तो किसी से पूछ के भी कौन बता सकता किसी से पूछ के भी कौन बता सका है <laughs> नहीं संभव असल में हमें अपना अज्ञान स्वीकार करना चाहिए जहां भी मौका मिल जाए अज्ञान को स्वीकार करने का जहां भी मौका मिल जाए उसे चूकनी नहीं चाहिए क्योंकि वो ज्ञान की दिशा में बड़ा कदम है अज्ञान की स्वीकृति विनम्रता की दिशा में बड़ा कदम है मेरी दृष्टि में तो ज्ञान के अतिरिक्त तो और कोई अहंकार ही नहीं न धन का न यश का न पद का ये कोई अहंकार अहंकार नहीं है मगर बड़े मजे की बात है ज्ञानी ने अपने को बचा लिया सबको अहंकार सिद्ध किया हुआ हम नहीं जानते तो ये कहना चाहिए ना, हम नहीं जानते और हम जो कर सकते हैं वो इतना ही कर सकते हैं, कि हम नहीं जानते ये उस बच्चे का भी भाव बनना शुरू हो जाए कि वो भी नहीं जान रहा है क्योंकि तो ना जानने की जो पीड़ा है वही खोज में ले जाता है उत्तर कोई दूसरा थोड़ी देगा उसे कभी न तुम दे सकते न मैं दे सकता उत्तर तो उसे ही मिलेगा कभी उसे मिल सके इसका इसके लिए हम कोई बाधा न डालें इतने हम कर सकते हैं पूछ सकता है जरूर पूछ सकता हूँ बताना चाहिए और जो सच्चाई हो बतानी चाहिए कि पत्नी के डर से आए हुए हैं <laughs> या पड़ोसियों के डर से आए हुए हैं या समाज के डर से आए हुए हैं तो एक बुरी लत बन गई है छूटती नहीं आते तो ऐसा लगता है कि कुछ खाद काम चूक गया जैसे सिगरेट पीने का है तो मंदिर आने का बंद है जो सच हो वो से कहना नहीं यही बड़ा मुश्किल प्रश्न है बैठे चलूम क्या कर करगा हाँ कहेगा तो फिर उसको कुछ जवाब दिया जा सकता है जो जवाब सोचे वो देना चाहिए जो दिखे सच सच जवाब देने के लिए नहीं जो हो मैं जो मैं जो कह रहा हूँ वो ये ये तो जवाब होता है देने के लिए नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं मूल्य नहीं हम सब बच्चों को इसी तरह तो बिगाड़ दे रखते हैं कि हम वो जवाब दे रहे हैं जो देने चाहिए और आज नहीं कल बच्चे भी पता लगा लेते हैं ये सब झूठ था सब माँ झूठ थे उनकी सब परंपरा झूठ थी सब शास्त्र झूठ थे सब गुरु झूठ थे सरासर सर्क झूठ थे ये बच्चों को जिस दिन पता चलता है उस दिन उनके जीवन बड़े संकट का क्षण होता है अनास्था हम पैदा करवाते हैं झूठी आस्था थूक के जब अनास्था पैदा होती तो हम दुख लाते हैं वो दुख तो आने वाला है वो हमने खुद बीज बो दिया उसका मेरा तो कहना ये है कि नहीं जानते हैं तो हमें साफ कर लारेंस का कह रहा था लारेंस एक दुनिया में घूम रहा है एक छोटा बच्चा उसके साथ और उससे पूछता है की वृक्ष अरे क्यों तो लारेंस कहता है हरे हैं क्योंकि हरे हैं तो बच्चा कहता आप कहता पागलपन का उत्तर देते हैं वृक्ष हरे हैं क्योंकि हरे हैं नारायण सिंह उत्तर मुझे पता है इस आ, इसके आगे में आप आग ज्ञानी इसके आगे में आज्ञानी आग अब ये जो आदमी है अत्यंत ईमानदार मेरी दृष्टि में सत्य की खोज में अगर कहीं कोई सत्य है तो ऐसा व्यक्ति पहुंच भी सकता है लेकिन जानने वाले लोग कभी नहीं पहुंच वो तो जो तो पहले से जाने हुए बैठे पंडित तो कभी नहीं पहुंचता पहुंच ही नहीं सकता पापी पहुंच भी सकता है क्योंकि पापी विनम्र हो सकता है पंडित नहीं होता लेकिन हमें कभी भी मानने में तकलीफ होती है कि हम नहीं जानते हैं। बहुत तकलीफ होती है नफरुद्दीन के बाबत से बोलने थे उसके गांव संभाग में नफरुद्दीन को पकड़वा के बुलवा लिया और उससे कहा कि मैंने तय कि किया है कि कल से कल मेरा जन्मदिन है और कल से राजधानी में असत्य बंद कर दिया और जो असत्य बोलेगा उसको तो सूली पर दे लटका देंगे तो नद्दीन ने कहा कि सूलिय कहाँ है आपकी क्योंकि तो कल सुबह सबसे सब तालीम नहीं आ जाना मैं कहा जा। ठीक दरवाजे पर नगर के सूली है और दरवाजे पर ही कल पूछताछ जारी रहेगी जो आज आदमी झूठ बोलता है पकड़ा जाएगा उनकी सूली वहीं दरवाजे पे दे देंगे दे। ताकि पूरा गाँव देरुद्दीन तो ने कहा कि कल सुबह दरवाजे पर ही मिले राजा ने कहा तो मैंने तुमने बुलाया था ये पूछने के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है तो उसने, तो उसने तो तो ये कली वहीं बात हो नसरुद्दीन बहुत अद्भुत आदमी है सुबह दरवाजा खुला तो नसरुद्दीन अपने गद्दे पर बैठा हुआ पहला आदमी प्रवेश किया दरवाजे में राजा ने पूछा अरे कहा जा रहे हो सुबह सुबह नसरुद्दीन ने कहा की सूली पर लटक राजा ने कहा तो बड़ी मुसीबत हो तुम सरासल झूठ बोल रहे हो नसरुद्दीन ने कहा झूठ बोलने वाले को सूली पुलटा दूसरा <laughs> जाने को फिर तुम्हें तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा सूली पुलटका तुम सच हो जाओ जो तो नसरुद्दीन ने कहा कि फिर तय कर लो जैसा कि रूप समने का तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया नसरुद्दीन ने कहा कि अभी तक कई नहीं हुआ सच क्या है और जी और तो तुम सूली दे तुम्हें झंझट में तुम पड़ो ही मत तो तुम्हें झंझट में ही मत पड़ो क्योंकि इतना आसान नहीं है ये तय कर लेना और ने कहा हम तो अज्ञानी हम तो तुमने पूछने बुलाया था तो हमने तो अपना अज्ञान कर सुबह दरवाजे भी प्रकट कर <laughs> अब अगर तुम ज्ञानी हो तो जैसा ठीक समझो मैं स्कूली पे जाने को कहा असल में बच्चों के प्रश्न तो हमेशा सच्चे होते हैं। और बूढ़ों के उत्तर सदा झूठे होते बच्चों और बूढ़ों के बीच एक निरंतर संघर्ष बच्चे झूठ पूछने का कोई कारण ही नहीं है जो पूछेंगे ठीक ही पूछेंगे नहीं है उत्तर आदमी के पास बहुत सी बातों के उत्तर नहीं है तो स्वीकार करना चाहिए उत्तर नहीं लेकिन कोई मानने को राजी नहीं को उत्तर नहीं ये न मानने के कारण हमने फिलोसॉफी की इतनी इतनी बड़ी सिस्टम खड़ी की है ये बच्चों के द्वारा उठाए गए उत्तर गुरो के द्वारा दिए गए प्रश्नों को उत्तर दिए गए लेकिन सब झूठे सच की पहली तो बात ये है कि जो नहीं मालूम नहीं मालूम, उसे कहना चाहिए कि नहीं मालूम और जो हम कर रहे हैं उसके पीछे जो मोटे हुए वो भी साफ कहना चाहिए हम उस नहीं कर और अगर हम इतनी सच्चाई बरतें तो मेरा अपना मानना है बच्चे को भी रास्ता मिलेगा और हमको भी रास्ता मिलेगा क्योंकि तो बच्चे हमें उस हम स्थिति में डाल देते हैं जहां सच में हम हैं लेकिन जिसको हम कभी स्वीकार नहीं करते हमें बहुत बार धक्के देकर वहां खड़े कर देते हैं जहां पता चल जाए हम अज्ञानी लेकिन हम अपना फिर लिबास ओढ़ाड़ कपड़े जाड़ के खड़े हो जाते हम फिर इन काम करके कह देते हैं कि हमें सब मारो लेकिन कितनी देर अगर बहुत गौर से देखें तो ये बच्चे थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे बहुत गौर से पूछे तो ये आपकी ही सरलता आपसे पूछती या आपका ही बचपन आपसे फिर बार बार पूछती और जो झूठ हमने ओल रखे हैं अपने बचपन को भुला दिया है सब तरह से वो बार बार हमसे पूछता है, और जब भी वो पूछता है तभी हमारा सब वो पंडित हिलता है क्योंकि वो सब बिल्कुल झूठा खड़ा हुआ है इसका कहीं कोई मतलब नहीं और मेरा मानना है कि गिरना चाहिए आदमी के भविष्य के लिए सबसे सुखद यही घटना घटेगी कि आदमी अपने अज्ञान को स्वीकार करे और व्यर्थ के ज्ञान के ताने बाने न बोले तब हो भी सकता है कि करोड़ न जाने वाली चीजों में एक आज चीज हम जान भी लें वो तब हो भी सकता है और कम से कम एक बात तो पक्की है कि हम कुछ भी न जान सके तो ये जो अज्ञान की स्वीकृति है ऐसा व्यक्ति स्वयं को तो जान ही सकता है क्योंकि तो वो कोई हाइपोथेसिस और कोई सिद्धांत नहीं पहुंचता नहीं कोई उत्तर दे किसी उत्तर में पूछे उस बच्चे ने अच्छे प्रश्न उठाए हैं उसको बुरे उत्तरों को देकर उसको खराब ना करें उसके प्रश्नों को और बढ़ाएं उसने कहें मुझे भी पता नहीं और मैं भी यही पूछना चाहता हूं लेकिन किससे पूछो मैं भी तुमसे यही पूछता हूँ इसमें हर्ज क्या है बच्चे ही बूढ़ों से पूछे ये क्या जरूरी है <laughs> ये क्या जरूरी है ये हमारी पुराना ख्याल बना हुआ है कि बूढ़े उत्तर दें बच्चे सवाल करें ये कुछ तो जरूरी नहीं उल्टा भी हो सकता है बहुत बार इससे उल्टा हो भी जाता है और नहीं मालूम है नहीं मालूम और मेरी अपनी दृष्टि अगर हमें इतना भी ख्याल में आ जाए कि हमें नहीं मालूम तो इतना आनंद उतरता है उसके पीछे जिसका कोई हिसाब नहीं क्योंकि मिलकम हल्के होता है ऑस्पेंस की गया था गुरुजेफ को मिलने तो ऑस्टेंस की जब मिला उसके पहले उसकी किताब में जगत विख्यात हो गई और उसकी एक किताब तो बहुत ही अद्भुत थी कशियम आर्गनम उसकी किताब और कहा जाता दुनिया में तीन ही किताबें हैं मत उसमें एक अरस्तु का आर्गान नाम की किताब है और दूसरी बैकम की किताब है नोबम आर्गान और तीसरी अस्त की किताब है दर्शियम आर्गान और पहली किताब का नाम है पहला सिद्धांत दूसरी किताब का नाम है दूसरा सिद्धांत तीसरी किताब का नाम है दर्शियम थर्ड तीसरा सिद्धांत ये किताब उसकी प्रकाशित हुई थी बहुत अद्भुत किताब और गुरुजीफ नाम के एक साधारण गरीब फकीर से मिलने गया एक गांव मित्रों ने उससे कहा कि जाओ भी। जिन मित्रों ने उससे कहा कि वो मुझे क्या सिखाएगा उन मित्रों ने कहा कि सिखाएगा तो वो शायद लेकिन जो जो तुम्हें सीखे होने का भ्रम वो छीन सिखाएगा शायद बाकी जो जो तुम्हें सीखे होने का भ्रम वो छीन सकता सिर्फ कुतूहल की गया नहीं बड़ी देर हो गई गुर्जर चुप बैठा है और दस पंद्रह लोग बैठे वो भी चुप बैठा और ऑस्टेंस की तो बेचैन हो गई, ना कोई बोलता ना कोई पूछता ना कोई उत्तर देता वो सोचता था कुछ बात चलेगी तो मैं भी पूछ लूंगा घबरा गया पड़ोसी जो उसको लेके आया था उसने कहा कि मैं कुछ पूछू उसने कहा कि इन सबके बीच तुम बड़े अध्ययन से दो अगर तुम्हें स्थिति होगी यहाँ पूछने और उत्तर देने का मामला खत्म हो चुका है ये लोग उस जगह पहुंच गए जहां चीजें थे ऐसा है तो उत्तर उत्तर नहीं तो गुरु जी कहता है कि ऐसा है पूछो पूछोग ऐसा है उत्तर नहीं फिर भी ये क्या मुर्गा है उत्तर हो सकते उसने पूछा गुरजीत से कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तो गुरजीत ने कागज उठाकर उसको दे दिया और कागज पे लिख दो कि तुम जो भी पूछते हो उस संबंध में खुद भी तो कुछ नहीं जानते हो, अगर खुद भी जानते हो, पर हो। तो फिर मुझे बेकार परेशान होते क्योंकि जाने हुए को जनाना बहुत मुख्य कागज पे लिप्त हो इस पर लिप्त जो तुम न जानते हो तो फिर उस सम्बंध में तुमसे पूछता हूं क्योंकि जो नहीं जानता वो सुन सकता है आज प्रिंस की लिखा है कि मैं इतनी मुश्किल में कभी नहीं पढ़ा था बड़ी बड़ी किताबें लिखी लेकिन उस छोटे कागज पर लिखना बहुत मुश्किल होने लगा। कलम उठाता हूँ कि क्या ईश्वर को जानता हूँ उत्तर आता है कि नहीं जानता और ईश्वर पर तो मैंने किताबें लिखी आत्मा को जानता हूँ उत्तर आता है कहां। कुछ पता तो नहीं और आत्मज्ञान पर मैंने ग्रंथ लिखे और लोग मुझसे पूछने आते हैं और मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ और धीरे धीरे वो जो दस बारह चुप बैठे हैं लोग हंसने लगे हैं वो जोर से हंसने लगे हैं और मेरा पसीना छूटा जा रहा वो है वो गुरु कहता है कि जल्दी लिख दो जो भी तुम्हें आता हो कुछ भी जो भी आता हो वो लिख दो तो मैं थोड़ा पहचान बनूँ क्या तुम्हें आता है फिर आगे बात जो तुम्हें ना आता हो वो उस में बात कर देंगे ऊन की हंसी और उसका पसीना ठंडी रात वो कागज वापिस लौटा वो कहता है कागज वापस लेते किसी चीज को जानता हूं ये कहने की हिम्मत नहीं करती खूब हंसता है वो सब लोग खूब हंसते हैं खो जा हूँ तुम भी खो जाओ और तुम्हें पता चल जाए तो मुझे बता देना मुझे पता चल जाता भी बता दें इतनी सरलता हो तो सच में खोज सब बाप बेटे दोस्त खो तो खोज पर निकल जाएगा होता तो हम सब कलों से कुछ पता लगेगा तो वो बताएगा और कौन जाएंगे पहले उसे पता लगेगा इनको पक्का था किसी न किसी तरह से वो हमारा नोरंग एटीट्यूड है वो सूत्र सब आपने भी बैठने का और इसके